भगवान शंकर के रथ पर चढ़ते ही घोड़े उनके भार से व्याकुल हो गए वे घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके मुख में धूल भर गई इस प्रकार जब शंकर जी ने देखा कि अस्त्र वेद भयवश भूमि पर गिर पड़े हैं तब उन्होंने उन्हें उसी प्रकार उठाया जैसे सुपुत्र आर्त एवं दुखी पितरों रथ की भयंकर घरघराहट के साथ सिंहनाद होने लगा, देवगण समुद्र की गर्जना के साथ जयजयकार करने लगे। तदनंतर सामर्थशाली वरदायक ब्रह्मा ओंकार में चाबूक को हाथ में लेकर घोड़ों को पुचकारते हुए पूर्ण वेग से आगे बढ़े, फिर तो वे घोड़े पृथ्वी को अपने साथ समेटते तथा आकाश को ग्रस्ते हुए की तरह ब उनके मुखों से ऐसे दीर्घ निःश्वास निकल रहे थे मानो फुफकारते हुए सर्प हों शंकर जी की प्रेरणा से ब्रह्मा द्वारा हांके जाते हुए वे घोड़े प्रणयकालिक वायु की तरह अत्यंत वेग से दौड़ रहे थे। शिवजी की इच्छा से उस रथ में धज को ऊंचा उठाने में निपुण नंदी विषभ उस अनुपम धजेश्वर के ऊपर स्थित हुए सूर्य के समान प्रभावशाली शुक्र और बृहस्पति ये दोनों देवता हाथ में दंड धारण करके रुद्र का प्रिय करने की इच्छा से रथ के पहियों की रक्षा कर रहे थे। उस समय श हाथ में बाण धारण कर रथ की तथा ब्रह्मा के आसन की रक्षा में जुटे हुए थे यमराज तुरंत अपने अत्यंत भयंकर भैंसे पर कुबेर सांप पर और देवराज इंद्र इरावत हाथी पर चढ़कर आगे बढ़े वरदायक गुहकार्ते के सैकड़ों चंद्रवाले तथा किन्नर की भांति पूजते हुए अपने मयूर पर सवार होकर पिता के उस रथ की रक्षा कर रहे थे। तेजस्वी भगवान नंदीश्वर शूल लेकर रथ के पीछे से दोनों पार्श्वभागों की रक्षा कर रहे थे। उस समय वे ऐसा प्रतीत होते थे, मानु लोग का विनाश कर देना चाहते हों। अग्नि के समान कांतिमान प्रमथगण जो अग्नि की लपटों से युक्त पर्वत सदृश दिख रहे थे, शंकरजी के रथ के पीछे चलते हुए, ऐसे लगते थे, जैसे महासागर में नाकगण तैर रहे हैं भरगु भरद्वाज वशिष्ठ गौतम कृतु पुलत्स पुलह मरीच अत्रि अंगिरा पराशर अगस्त्य ये सभी तपस्वी एवं ऐश्वर्यशाली महर्षि विचित्र छंदालंकारों से विभोषित उत्कृष्ट वचनों द्वारा अजन्मा एवं अजय शंकर की स्तोत्र कर रहे थे। सुमेर गिर के सहयोग से संपन्न हुआ, वह रथ आकाश में विचरने वाले पंखधारी पर्वत की तरह त्रिपुर की ओर बढ़ रहा था। हाथी पर्वत सूर्य और मेघ के समान कांति वाले प्रमथ जलधर बादल की भांति गर्जना करते हुए बड़े गर्व के साथ देवताओं द्वारा सब ओर से सुरक्षित उस रथ के पीछे-पीछे चल रहे थे वह अत्यंत उद्दीप्त श्रेष्ठ रथ प्रलय काल में मकर तिन एक प्रकार के महामत्स्य और तिमिंगिलों उसे निगलने वाले महामत्स्य से व्याप्त भयंकर उमड़े हुए समुद्र की तरह आगे बढ़ रहा था। उससे वज्रपात की तरह गरगड़ाहट और बादल की गर्जना के शब्द शब्द हो रहा था। इस प्रकार श्रीमद्भाव महापुराण में त्रिपुरदाह प्रसंग में रथ प्रयाण नामक १९३ अध्याय संपूर्ण हुआ। १९४ अध्याय देवताओं सहित शंकर जी का त्रिपुर पर आक्रमण, त्रिपुर में � युद्धार्थ असुरों की तैयारी सूत जी कहते हैं ऋषियों इस प्रकार उस लोक पूजित रथ पर आरूढ़ होकर जब महादेव जी त्रिपुर पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थित हुए उस समय प्रमत गण ठीक है ठीक है ऐसा कहते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे महान वषभ नंदी भी शंकर के सदृश स्वर में गर्जना करने लगा युथ के युथ विप्र जय जयकार लगे तथा घोड़े हींसने लगे इसी समय चंद्र तुल्य कांति वाले युद्ध स्थल से उछलकर तुरंत त्रिपुर नामक नगर में जा पहुंचे दैत्यों के उस त्रिपुर में निश्चित रूप से उत्पात हो रहे थे वहां तपस्वी भगवान नारद सहसा प्रकट हो गए स्वेत मेघ किसी प्रभाव वाले नारद जी को आया हुआ देखकर सभी दानों एक साथ अभिवादन करते हुए उठ खड़े हुए तत्पश्चात उन ऐश्वर्यशाली दानों ने पाद्य अर्घ्य और मधुपरक द्वारा नारद जी की उसी प्रकार पूजा की जैसे इंद्र ब्रह्मा की अर्चना करते हैं तब पूजनीय तपस्वी नारद जी उनकी पूजा स्वीकार कर स्वर्ण निर्मित श्रेष्ठ आसन पर सुखपूर्वक विराजमान हुए इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नारद के सुखपूर्वक बैठ जाने पर दानवराज मैं भी सभी दानवों के साथ यथा योग्य आसन पर बैठ गया इस तरह नारद को वहां सुखपूर्वक बैठे देखकर महासुर मय को बड़ी पुस्के मुख एवं नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे उसने नारद जी से यह बातें कही मैंने नारद जी आ, से कहा नारद जी आप तो भूत भव्य और वर्तमान की सारी बातों के ज्ञाता हैं अतः आप यह बतलाईए कि हमारे पुर में जैसा उत्पात हो रहा है वैसा संभवतः अन्यत्र कहीं भी नहीं होता होगा ऐसा हो रहा है यहां भयदायक स्वप्न दीख पड़ते हैं, धजाएं आकस्मात टूटकर गिर रही हैं, वायु का स्पर्श न होने पर भी पताकाएं पृथ्वी पर गिर रही हैं, पताकाओं और फाटकों सहित अट्टालिकाएं नाचती सी कांपती सी दिखती हैं, नगर में मार डालो मार डालो ऐसे भयावने शब्द सुनने में आ रहे हैं, इतना होने पर भी न स्थान स्वरूप वर्धायक एकमात्र शंकर जी को छोड़कर मुझे इंद्रिय सहित समस्त देवताओं से भी कुछ भय नहीं है न भगवन इन उपद्रवों के विषय में आप से कुछ छिपा तो है नहीं क्योंकि आप तो पूर्वोक्त वर्तमान के अतिरिक्त भूत और भविष्य के भी यथार्थ ज्ञाता हैं मुनिश्रेष्ठ यह उत्पाद हम लोगों के लिए भय के स्थान बन गए हैं जिन्हें मैंने आप से निवेधित कर दिया है नारज जी मैं आपके शणागत हूं कृप्या इसका कारण बतलााइए इस प्रकार मैं अदानों ने अभिनाशी नारद से प्रार्थना की तब नारज जी बोले दानो जिस कारण यह उत्पात हो रहे हैं उन्हें यथार्थ रूप से बतला रहा हूं सुनो दृधातु धारण पोषण और महत्व के अर्थ में प्रयुक्त होती है इसी धातु से धर्म शब्द निष्पन्न हुआ है अतः महत्व पूर्वक धारण करने से यह शब्द धर्म कहलाता है आचार्य गण इष्ट की प्राप्त कराने वाले इसी धर्म का उपदेश करते हैं इसके विपरीत अधर्म अनिष्ट फल देने वाले हैं अतः आचार्य गण उसे ग्रहण करने का आदेश नहीं देते। वेदगियों का कथन है कि मनुष्य को उन मार्ग से सुमार्ग पर आना चाहिए, क्योंकि जो सुमार्ग से उन मार्ग पर चलते हैं, उनका विनाश तो निश्चित ही है। तुम इन उन मत दानों के साथ महान अधर्म के रथ पर आरुण होकर देवताओं का अपकार करने वाले की सहायता कर लिए इन सभी उत्पातों द्वारा सूचित अशकुण दानमों के विनाश के सूचक हैं मैं भगवान रुद्द्र महा लोकमय रत पर सवार होकर त्रिपुर का तुम्हारा और समस्त असुरों का भी विनाश करने के लिए आ रहे हैं इसलिए मानद तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा की तुम महान ओजस्वी एवन अभिनाशी महेश्वर की शरण कर लो तुम पुत्रों और के साथ यमलोक के पथिक बन जाओगे। इस प्रकार देवर से नारद दानों को उनके ऊपर आए हुए महान भय की सूचना देकर पुनः देवेश्वर संकर जी के पास लौट आए। इधर नारद मुनि के चले जाने पर दानोराज मैं दानों ने वहां उपस्थित सभी दानों से इस प्रकार शूर सम्मत वचन कहना आरंभ किया। दानों तुम लोग शूर वीर हो, पु और जीवन में सुख का उपभोग करके कृतकृत्य हो चुके हो अतः देवताओं के साथ डटकर युद्ध करो इससे तुम लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं मानना चाहिए असुरों देवताओं को जीतकर हम लोग देव सभा के सभासद हो जाएंगे अर्थात देव सभा अपने अधिकार में आ जाएगी तब इंद्र सहित देवताओं का वध करके हम लोग लोगो